संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना जनमेजा ने कहा ब्रह्म मैं प्रजापतियों के प्रजापति श्रीहरि के नाम श्रवण करना चाहता हूँ आप उनका वर्णन कीजिए जिन्हें सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं मैं संपायन जी ने कहा राजन भगवान श्रीहरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है वही तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भगवान आप भूत और भविष्य के स्वामी संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले अविनाशी जगत के आश्रय ईश्वर और अभय देने वाले हैं देवदेव वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्मानुसार जो जो गूढ़ नाम बतलाये हैं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 जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं उन निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है वे ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, उनसे ही सृष्टि प्रलय और संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है वे ही तप यज्ञ और यजमान हैं। पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्ही के नाम है जब प्रलय की रात बीती थी उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण की कृपा से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 समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से ही होता है इनमें से संहारकारी रुद्र के कपरदी जटाजूट धारी जटिल मुंड शमशान गृह का सेवन करने वाले कठोर व्रत का पालन करने वाले रुद्र योगी परम दारुण, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा भग देवता की आंख वाले आदि कई नाम हैं। पांडुनंदन ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देवदेव -देव महेश्वर की की पूजा पूजा करने से भगवान नारायण भी पूजा हो जाती है मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ इसलिए मैं पहले अपने आत्म स्वरूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करू तो दूसरा कोई भी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 चार प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं यह बात तुम सुन चुके हो उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवकता का भजन नहीं करते वे ही श्रेष्ठ है मैं ही उनकी परम गति हूँ वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते श्रेष्ठ तीन प्रकार के जो भक्त हैं, उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ और फल की कामना वालों को नीचे गिरना पड़ता है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 और कहा से आया हूँ इस बात का भी मुझे ज्ञान है लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निश्रेय प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है एकमात्र मैं ही संपूर्ण मनुष्यों का आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ नर अर्थात पुरुष से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं वह नार अर्थात जल पहले मेरा अयन अर्थात निवास स्थान था इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ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 समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूं। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं, हैं। इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ अन्न वेद जल और अमृत को प्रश्नि कहते हैं यह सदा मेरे गर्भ में रहते हैं तथा मेरा नाम कृष्ण गर्भ है जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि के तथा चंद्रमा के जो किरणे प्रकाशित होती है वे मेरा केश कहलाती है सूर्य के और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी नेत्रणे केश कहलाती है ये दोनों जगत को शांति ताप देकर हर्षित करते हैं इसलिए ऋषि कहे गए हैं तथा वे ही मेरे केश है इस कारण मैं ऋषिकेश कहलाता हूँ यज्ञ में इलोपहुता सहदिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग हरण अर्थात स्वीकार करता हूं तथा मेरे शरीर का रंग भी हस्ती अर्थात श्याम है इसलिए मुझे हरि कहते हैं प्राणियों के सार या बल का नाम है धाम और ऋत का अर्थ है सत्य मेरा धाम ऋत है ऐसा विचार कर ब्राह्मणों ने मुझे रित धामा कहा है अर्थात गोविंद का अर्थ है पृथ्वी को प्राप्त करने वाला पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूब कर रसातल में चली गई थी तो मैंने बराह अवतार धारण करके इसे प्राप्त किया था इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तमन किया है मेरे सिपी विष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है रोमहीन प्राणियों को सिपी कहते हैं यह निराकार का उपलक्ष्य है तथा तो विष्ट का अर्थ है व्यापक मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है इसलिए मुझे सिपी विष्ट कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला नाम अज है मैंने कभी असत ओछी या अश्लील बात मुझसे नहीं निकल, निकाली है सत्य स्वरूप ब्रह्म पुत्री सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत्य और असत अर्थात सत और मेरे ही भीतर स्थित इस कारण नाभि कमल रूप ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्व से चुत नहीं हुआ हूँ सत्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है सत्व के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सत्व ज्ञान सात ज्ञान अर्थात पंचरात्रादि वैष्णो तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है इन सब कारणों से मुझे सात्वत कहते हैं अर्जुन धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है वही शांति में पर ब्रह्म है उस धर्म या ब्रह्म से मैं कभी नहीं होता इसलिए अच्छा कहलाता हूँ अर्थात अर्थ है पृथ्वी अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इनको जीतने या धारण करने वाला पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोक्षज कहते हैं महर्षि लोग अथोक्षज शब्द को अलग अलग तीन पदों का समूह मानते हैं अ का अर्थ लय स्थान धोक्ष का अर्थ है पालन स्थान और ज का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान। स्थिति और लय के स्थान एक एकमात्र नारायण ही हैं, अतः है उनके सिवा दूसरा कोई अथोक्षज अधोक्षज नहीं कहला सकता प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप अग्निदेव की अर्चिस अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है इसलिए वेदज्ञों ने मुझे घृतार्ची कहा है जीव बात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनों के छीण होने पर नष्ट हो जाते हैं इसलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं मेरे स्वरूप भूत भगवान धर्म संसार में वृष नाम से विख्यात है तथा वैदिक शब्द को जहां पदों की व्याख्या की गई है वहां भी धर्म रूप से मुझे ही वृष कहा गया है इसी प्रकार कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है इसलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषा कपि कहलाया बतलाया है मैं जगत का साक्षी एवं सर्वव्यापक ईश्वर हूँ देवता तथा असुर भी मेरे आदि मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते इसलिए मैं अनादि अमध्य और अनंत कहलाता हूँ धनंजय जो शुचि पवित्र एवं श्रवण करने योग्य है, उन्हीं वचनों को मैं श्रवण करता हूँ इसीलिए वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था अतः मेरा नाम एक शिंग हुआ वाराह अवतार के ही समय मेरे शरीर में तीन कुकद अर्थात ऊंचे स्थान थे इसलिए मैं त्रिक नाम से विख्यात हुआ सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जिसे विरिंची कहा है वह प्रजापति में ही हूँ तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्याशक्ति से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन जिनकी पूजा करते हैं वह तेजस्वी हिरण्य गर्भ ही हूँ वेद के विद्वान मुझे ही इक्कीस हजार ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और एक हजार शाखाओं वाला कहते हैं। आरणकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं जिसमें एक सौ एक शाखाए मौजूद हैं उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है अथर्वेद के विद्वान मुझे ही अभिचारिक प्रयोगों से युक्त पंचकल्पात्मक अथर्वेद मानते हैं वेदों में जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं में जितने गीत हैं, तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरे ही बनाई हुई समझो मैं ही वरदाता है ग्री हूँ प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था इसलिए धर्मच कहलाता हूं। जिन्होंने गंध पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया है वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप है